भगवान श्री हरे कहते हैं हे रुद्रे पर्वले के पत्ते और काटू के मंजिट अनंतमोल हल्दी जंगली के समय की पत्ते नीम की पत्ते और मुलेटी का क्वाथ घी के साथ लेपन करने से वर्ण पीड़ा रहित हो जाती है और उसका बहना भी बंद हो जाता हैं संकपुष्पी बचा सोमलता ब्राह्मी काला नमक हरित की जंगली अड और वकुचि नामक औषधियों को समान रूप में एक, एक एक अक्ष की मात्रा में एकत्रित करके उनसे एक प्रस्त ग्रह को यथाविध सिद्ध करना चाहे, साथ ही कंटकारे का रश एक प्रस्त तथा गोदुग्ध भी एक प्रस्त मिलाना चाहे, जिस ग्रह पाक का नाम ब्राह्मी ग्रहत है, या स्मृति और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। अग्रमंतना वचा वसा पिपली मधु तथा सेंधा नमक सात रात सेवन करने से मनस्य केन्द्रों के समान मधुर गीत गाने वाला होता है समान भाग में गृहीत अपामार्ग गोची वचन पूट सतावरे शंखपुष्पी हरीतकी और विडंग के चूर्ण को समान भाग घृत के साथ सेवन करने से मात्र तीन दिन में वह मनुष्य को 108 ग्रंथों को कंठस्त करने की क्षमता वाला बना देता है। जल दूध या ग्रह के साथ एक मास प्रयत्न सेवन की गई बच्चा तो मनुष्य को धारक विद्वान बना लेती हैं। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूध के साथ एक पल सेवन की गई बच्चा मनुष्य को इसी समय श्रेष्ठतम प्रक्� चिरायता नीम के पत्ते त्रिफला पित्त पापड़ा परवल मोथा और अडूशा से बने हुए क्वाथ का पान विषोटक वर्णों और रक्तस्रावों को नष्ट कर सकता है इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं केतकी का फल शंख भस्म सेंधा नमक त्रकटो उबचा समुद्रफेन रसांजन मधु विडंग और मैनसिल नामक औषधियों एक में मिलाकर बनाई गई बत्ती का नेत्रों में प्रयोग करने से काच में तथा पटल दोष नष्ट हो जाता है। दो प्रस्त, अर्थात आठ सेर उड़द लेकर उससे एक द्रोन, अर्थात सोलह सेर जल में क्वाद बनाना चाहिए। चौथाई भाग सेर रहने पर उस क्वाद के द्वारा एक प्रस्त, अर्थात् चार सेर तेल का पाक करें। तदनंतर उसमें एक आड़ग अर्थात आठ शेर कांजी मिलाकर पिसे हुए पुनर नवा गोखरू सेंधा नमक त्रकटू वचा काला नमक देवदारो मंजीट और कंडकारे औषधियों का चूर्ण मिश्रित करना चाहे इस औषधि का नास्य लेने से और पान करने से भयंकर कर्णशूल नष्ट हो जाता है इसके अभ्यंग से अर्थात मालिश करने से कानों का एवं अन्य सभी प्रकार के सार्विक रोग दूर हो जाते हैं दो पलासें दाना के पांच पलासौंठ और चित्रक पांच प्रस्थ कांजी तथा एक प्रस्थ तेल को पकाने के बाद उसको नस्य पान एवं अभ्यंग से आश्रदगर स्वरभंग प्लेलिस्ट और सभी प्रकार के वात रोगों को नष्ट किया जा सकता है गोलर बरगद पाकड़ दोनों प्रकार के जामुन दोनों प्रकार के अर्जुन पिपली कदंब फलास लोद्र तेंदूके मखुआ आम राल वीर कमल नाकेसर, केसर और बीजांक तम इनके एक में मिलाकर क्वाथ बनाना चाहे तदनंतर इस क्वाथ से तेल पाक सिद्ध करें इस सिद्ध तेल पाक लेप करने से अत्यंत पुराने वर्ण नष्ट हो जाते हैं 103 93वां अध्याय बुद्धि शुद्ध कर औषधि विविध अभ्यंग एवं उपयोगी चूर्णों के निर्माण की विधि विरेचक द्रव्य तथा औषध सेवन में भगवान विष्णु के स्मरण की महिमा भगवान श्री हरि ने कहा कि हे हर ब्याज जीरा कोट अश्वगंधा अजवाइन वचात्रकटो और सेंधा नमक से निर्मित श्रेष्ठ चूर्ण को ब्राह्मी रसे भावित करके घृत तथा मधु के साथ मात्र एक सप्ताह प्रयुक्त करने पर वह मनुष्य की बुद्धि को अत्यंत निर्मल बना देता है सारसाम बचा हींग करंज देवदारो मंजिष्ठ त्रिफला सोंठ श्रेष्ठ दार। हल्दी दारहल्दी प्रियंगो नीम और त्रिकटु को मूत्र में घिसकर नास्य आलेपंत तथा उबटन के रूप यह अपस्मार डिसोनमाद शोत तथा ज्वर का विरासक है इसके सेवन से भूत प्रेताद ज्वर तथा राजत द्वारिय भय नहीं रहता नीम कूट हल्दी दार हल्दी सैजन सरसों का तेल देवदारों परवल और धनियों को मूठ में घिसकर उबटन बनाना चाहे तदनंतर शरीर में तेल लगा कर इस उपचार का प्रयोग करें तो निश्चित ही पामा, कुष्ठ, खुजली ठीक हो जाती है समुद्र लवण, समुद्र फेन ये व्यापार, राज का, गोर शर्प नमक एवं कोटकी चूर्ण निसोत और सूरन इन्हें समान भाग में लेकर दही, गोमूत्र तथा दूध के साथ वंद-वंद आंच पर पका करके जल के साथ पान करना चाहे या चूर्ण अग्नि और बल होता है पुराना अजीन रोग होने पर इस चूर्ण का सेवन जटामांस आदि से युक्त घृत के साथ करना चाहिए यह इस रोग की उत्तम औषधि है या चूर्ण नाभिशूल मंत्र शूल गुल्म और प्लेहाजलन जो विशूल हैं उन सभी शूलों को विनष्ट करने वाला है वह जटरा� परनाम नामक सूल में तो यह गरम हितकारी हैं। हरी तकी आमला द्राक्षा पिपले कंटकारी काकंडा सिंगी पुनर्नवा और सूट से युक्त चूर्ण को खाने से कास रोग नष्ट हो जाता हैं। समान भाग में हरी तकी आमला द्राक्षा पादा बहेड़ा तथा सरकरा का चूर्ण खाने से जोर रोग दूर हो जाता हैं। त्रिफला बे आरीतके गरम जल और नमक का सेवन करने से भी ब्रोचन होता है भगवान श्री ने कहा हे रुद्र हे उमापते मेरे द्वारा कही गई ये जितनी भी औषधियां हैं वे समस्त रोगों को वैसे ही नष्ट कर देती हैं जैसे इंद्र का वज्र वृक्ष को नष्ट कर देता है भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आस्ति का सेवन करने से रोग नष्ट हो जाता है। इनका ध्यान, पूजन और स्तब्धन करते हुए आस्ति सेवन करना चाहिए, जिससे कि निश्चित ही लाभदायक होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं बड़े भक्तवत चला भगवान की जय बद्री नारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल भगवत स्मरण करते हुए औषधियों का सेवन करें तो वह औषधि अनंत गुणा शक्तिशाली हो जाती हैं और रोग का नाश करने में सक्षम रहती हैं, भगवत नाम के प्रभाव से shri narayan bolo narayan shriman narayane narayane narayan narayan narayan narayane narayane narayan vadri narayan narayana narayan narayan jay jay narayan triman narayan narayan narayan jay सत्य नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण हरे हरे